अथेव आज भानु कुल भानु सूर्यवंश के सूर्य महाराज दशरथ का तिरोधान हुआ सूर्यास्त हो जाए तो अंधेरा हो जाता है अंधकार को दूर करने के लिए मणि की आवश्यकता और मणि चली आई बन में और मणि के साथ फणी भी लक्ष्मण जाय दीख रघुवंश मणि और लक्ष्मण जी शेष सहस्त्र शीश जग कारण जो अवतरियो भूमि भय टारण तो अब दीपक का सहारा है दिया उजाला करे लेकिन मुझे डर यह लगता है कि भरत रूपी कुल के दीपक को कहीं शोक की वायु बुझा ना दे कहीं न शोक समीर डुलावा और शोक की वायु बुझा देगी तो अंधकार ही अंधकार रहेगा इसलिए महाराज विदेहराज से आप यह कह दें पंचायत ऐसी हो जाए राम जी भरत जी संग संग रहें अगर ऐसा नहीं हुआ गूढ़ सने भरत मन मही रहनीकोही लागत ना। भरत कह नहीं सकते लेकिन श्री राम के बिना रह नहीं सकते सुनैना जी के लोचन सजल हो गए पर गलानी में गलने लगी माता कह कहके गरई गलानी कुटी कह के, के गरई कई माता सोचती हैं धरती फट जाए या विधाता मुझे मृत्यु दे दे पर मही न जो विधि नीचू न दे श्री सीता जी को संग लेकर कौशल्याजी से प्रार्थना करके सुनैना जी महाराज विदेहराज के पास आई विदेहराज ने जब श्री जानकी जी का दर्शन किया तापस बेस जनक सी देखी रोमांचित हो गए आंसू बरसने लगे आज मैं कह सकता हूं पुत्री पवित्र किए कुल दो मेरी पुत्री ने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया पिता का कुल भी पति का कुल भी पर विदेहराज यही सोचते हैं बेटी को विदा करते समय सब कुछ दिया पर यह काशाए वस्त्र देना भूल गया मुनियों के वस्त्र देना भूल गया एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किया बहुत खर्च किया अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया बेटी विदा हुई ससुराल पहुंची दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई सभी दुखी थे माता पिता परिवारी ससुराल वाले भी सब इकट्ठे हुए बेटी का अंतिम संस्कार हुआ पिता ने रोते हुए कहा यह दो पंक्तियां लिख कर दे रहा हूं इसको लिखा देना कहीं पिता ने कहा दिया जो कुछ भी दे सकता था मैं इस उम्मीद नाम मुरादी में कफन देना ही भूला था फकत सामान्य शादी में सब कुछ दिया यही देना भूल गया था विदेहराज सोचते हैं बेटी को सब कुछ दिया पर बनवासनी बनाने की वेशभूषा नहीं दे सका श्री सीता जी ने सोचा यहाँ रात्रि रुकना ठीक नहीं यहां रहव रजनी भल नहीं। पिता माता से अनुमति आशीर्वाद लेकर श्री सीता जी श्री राम जी के पास आ गए विदेह राज सो गए सुनैना माता चरण दबा रहे हैं पौड़े विदेह राज ने कहा क्या चर्चा हुई वहां सुनैना जी ने माता कौशल्या का वृत्तान्त सुनाया कि वे यही कह रही हैं कि श्री भरत या तो राम जी के संग चले जाएं अथवा भरत जी के संग राम जी लौट जाएं ऐसा कोई पंचायत में निर्णय करा दें और जब इतना सुना तो विदेह राज के नेत्र बरसने लगे पौधे थे उठकर बैठ गए कहने लगे देवी जितने कठिन विषय हैं, जैसे धर्म राजनय ब्रह्म विचारो धर्म राजनीति ब्रह्म विचार ब्रह्म दर्शन ये अत्यंत कठिन विषय है धर्म के बारे में बहुत बार निर्णय करने में कठिनाई होती है किम कर्म किम अकर्मी कवियों मोहिता। क्या धर्म है क्या न, करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि मोहित होती है राजनीति बहुत कठिन है हम क्या करें क्या ना करें सोचकर कठिनाई होती है और इसी तरह ब्रह्म दर्शन हमें उसी के बारे में बोलना पड़ता है जो नहीं है है को तो हम बोल ही नहीं पाते है। नहीं है को ही बोलते है।, है कहो तो नहीं नहीं कहो तो है है ना ही के बीच में जो कुछ है सो है अभिगति की गति कहा आवे, बहुत कठिन है मति ना लखे ते ही मती लखे चेहरा दर्पण में बिल्कुल साफ दिखाई देता है दर्पण ना हो तो हमारे पास चेहरा देखने का कोई उपाय नहीं पर अद्भुत बात है चेहरा जहाँ दिखाई देता है वहां होता नहीं है और जहां होता है वहां दिखाई देता नहीं है पर चेहरे में ये दर्पण में दिखने वाले चेहरे को देखकर देखें उधर संभालें इधर तो बात बन जाएगी हाथ उधर न बढ़ाए जिधर दिख रहा है चेहरा हाथ उधर लौटाएं जिधर से दिख रहा है चेहरा और अगर हाथ लौटाने पर इधर की नाक पकड़ में आ गई तो उधर की अपने आप पकड़ में आ जाएगी लेकिन दर्पण में दिखने वाले चेहरे को ही कोई सत्य समझ ले तो बड़ी कठिनाई है एक अध्यापक थे बेचारे तुतलाते थे और उनके साथ बड़ी कठिनाई वो, वो विद्यार्थियों से कहते थे पढ़ो पढ़ो को बोलते पलो पल और का पढ़ाते तो कहते पलो ता तो सभी विद्यार्थी कहते ता ता तो कहते नहीं ता नहीं ता तो सभी कहते ता तो कहते ता तो लोग बंटे बिचारे फिर कहे ता तो डांट कर कहते तवा का ता तो सभी कहते तवा का ता अब उनके साथ यही कठिनाई थी कि जो कुछ कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे ब्रह्म दर्शन में भी ऐसा ही है व्यक्ति जो कहना चाहता है कह नहीं पाता का कहिए कहते न बने कुछ जो कहिए कहते ही ल जाइए पर श्री जनक जी कहते हैं कि धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार जैसे दुरूह विषयों का विवेचन मेरी बुद्धि कर सकती है यहां मोर प्रचार अच्छा तो आप कहना क्या चाहते हैं जनक जी ने कहा कि इन विषयों का विवेचन करने वाली मेरी बुद्धि भी भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती वर्णन करने की कौन कहे छाया भी नहीं छू सकती कहे का छू सकती न छाई अच्छा देखो छाया को पकड़ा ना जा सके पर छुआ तो जा सकता कि ये रही पर श्री जनक जी कहते छू नहीं सकते क्यों शरीर की परीक्षाई तो आप छू सकते हैं लेकिन क्या आपने कभी परीछाई की परीछाई देखी और श्री भरत व्यक्ति नहीं परिछाई है किसकी मन थिर करो देव डर नाही भरत ही ज्ञान राम परीक्षा भरत जी राम जी की परीक्षाई है छाया है तो परीक्षाई की छाया कैसे छुई जा सकती लेकिन हा भरत जी की कथा कोई कह सके तो फल बड़ा सुंदर है भरत महा महिमा जलदरा से भरतरा से भरत महा की महान महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता लेकिन भरत जी की कथा कोई सुन ले तो भरत कथा भवबंध विमोचन श्री सुनैना जी ने कहा तो भरत जी की महिमा कोई नहीं जानता क्या जनक जी बोले एक है जो जानते हैं कौन भगवान श्री राम भरत महा महिमा सुनुरानी भरत महा मही भरत महा जी ने कहा तब तो मैं राम जी से ही प्रार्थना करूंगी श्री भरत कथा सुना मैं। जनक जी बोले नहीं सुन सकोगी क्यों ही राम न जी जानते तो हैं पर वर्णन नहीं कर सकते भरत जी का नाम लेते ही उन्हें भाव समाधि लग जाती है तो नाम लें कैसे महिमा वर्णन करें कैसे पूरी रात यही चर्चा करते रहे विदेहराज कहत सार दहु करी मीचे सागर शिप की जाही उली चे इधर तो ये जागते रहे और उधर अहो अहो इस शिला पर बैठा कौन तपोधन इकटक रहा निहार गगन को करता अश्रु विसर्जन और इस शिला पर बैठे हुए तरुण तपस्वी श्री भरत है चित्रकूट के उस शांत वातावरण में सब सो रहे हैं राम जी के भरोसे सो रहे हैं सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के काहू के बल भजन है काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसा सब सो रहे हैं लेकिन दो जाग रहे और दोनों राम जी के अनुज हैं श्री लक्ष्मण और श्री भरत लक्ष्मण जी राम जी के चिंतन में जाग रहे हैं और भरत जी राम जी की चिंता में जाग रहे हैं लक्ष्मण जी सजग विलोचन हैं सेवा में लगे हुए हैं श्री भरत सजल विलोचन हैं भरत जी को एक ही चिंता है कहीं भी धी हो ये ना। अभिषेक दी का राज्याभिषेक कैसे हो जाए समाज को रामराज्य मिले ऐसी चिंता तो संत के मन में ही होती है आंसू बरस रहे हैं आकाश की ओर देखते हैं आकाश की नीलिमा देखकर नीलाम्बुज श्यामल श्री राम याद आ जाते हैं राम जी का अभिषेक कैसे हो राज्या्याभिषेक कैसे हो अयोध्या की प्रजा को राम राजा के रूप में कैसे मिले मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है क्या मेरे राम अयोध्या लौट चले कोई उपाय है एक उपाय तो है उपाय समझ में आया है मातू कहें बहु रही रू कहे रही रा बड़ा सुंदर उपाय है कौशल्या माता अगर कह दें कि राम पिता के कहने से वन में आए हो तो मेरे कहने से घर लौटो तो जन जाओ जान बड़ी माता पिता से माता का स्थान बड़ा है मैं कहती हूं तुम घर चलो बड़े प्रसन्न हुए श्री भरत मां कौशल्या के चरणों में प्रणाम करूंगा प्रार्थना करूंगा वे अवश्य राम जी से कहेंगी राम जी अयोध्या लौट जाएंगे पर यह प्रसन्नता थोड़ी देर की ही रही फिर उदास हो गए श्री राम नहीं लौटेंगे क्यों नहीं लौटेंगे जब माता कहेंगी तो क्यों नहीं लौटेंगे अवश्य लौटेंगे मन में आया माता कहेंगी तब ना तो कौशल्या माता क्यों नहीं कहेंगी वेदना व्यंग बनकर निकल पड़ी मा तु कहे बहु रघुराऊ किंतु राम जनन हठ करवी की काऊ वे राम जी की माता हैं वे हट करना क्या जाने राम जननी हट कर भी राम जी की जननी हट करना नहीं जानती श्री भरत का भाव यह है कि हट करना तो भरत की माता को आता है कोई कितना ही समझाए लेकिन उस हट से वे विलग नहीं होती उदास हो गए श्री भरत लेकिन मन में फिर यह भाव आया उपाय एक उपाय क्या अगर गुरुदेव कह देंगे तो राम जी अयोध्या अवश्य लौट जाएंगे अवश्य फिर ही आय सुमानी अवशी फिर अवश्य लौट जाएंगे अगर गुरुदेव कह दे तो गुरोराज्ञा ऐसी तब तो मैं गुरु जी से कहूंगा कि राम भैया से कह दें अयोध्या चलने के लिए अवश्य फिरही अवश्य लौट जाएंगे गुरुदेव की आज्ञा से प्रसन्नता आई चली गई नहीं लौटेंगे क्यों गुरुदेव कहेंगे नहीं मुनि पुनि कह राम रुचि ज्ञानी पुन कहवा रुचि मुनि तो राम जी की रुचि जैसी देखेंगे वैसे ही तो बोलेंगे राम जी की हाम में हां, हां। न गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं प्रभु तेरी हाम मेरी भी हां है तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं गुरुजी तो भगवान का जैसा रुख देखेंगे वैसे ही बोलेंगे एक महात्मा नाव में बैठे और भी लोग बैठे भगवान की लीला नदी के बीच में नाव पहुंची तूफान आ गया नाव डगमगाने लगी अब या तब डूबने की स्थिति में ऐसे में तो जो भक्त नहीं होते वे भी भक्त हो जाते हैं हे hey राम जी बचा लो अब तक तो नहीं माना पर आज कह रहे हैं हे hey श्री कृष्ण भगवान हे hey श्री गणेश जी श्री शंकर जी सब घबरा रहे थे प्रार्थना कर रहे थे और महात्मा गा रहे थे हरि तेरी नैया जगमग डोले हर भैया जगमग डोले हरे डगमगा लोगों को लगा कि हम चिंतित हैं और ये महात्मा गा रहे हैं किसी ने कहा महात्मा को उठा के नदी में फेंक दो कुछ लोग बोले जाने किस पाप से तो अभी मरे जा रहे हैं महात्मा को फेंकेंगे तो और जल्दी मरेंगे अब फेंक भी नहीं सकते अब महात्मा गाए जा रहे हैं और गाते रहते तब भी कोई बात नहीं उन्होंने अपना कमंडल उठाया नदी का जल कमंडल में भरा कमंडल का जल नाव में सबको लगा ये और जल्दी डुबा के मारेंगे और महात्मा पानी भी डालें और यही गाय हरी तेरी नैया हरे तेरी नैया हो हरी हो रि तेरी नैया हो My God.